पातंजल योग प्रदीप साधनपाद योनि मुद्रा सिद्धासन से बैठ समसूत्र हो सन्मुखी मुद्रा लगाकर अर्थात दोनों अंगूठों से दोनों कोनों को दोनों तर्जनियों से दोनों नेत्रों को दोनों मध्यमाओं से नाक के छिद्रों को बंद करके और दोनों अनामिका एवं कनिष्ठिकाओं को दोनों को ओठों के साथ रखकर काकी मुद्रा द्वारा अर्थात जिह्वा को कौवे की चोच के सदृश बनाकर उसके द्वारा प्राण वायु को खींचकर अधोगत अपान वायु के साथ मिलावे तत्पश्चात ओम का जाप करता हुआ ऐसी भावना करे कि उसकी ध्वनि के साथ परस्पर मिली हुई वायु कुंडलिनी को जागृत करके सठ चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्र कमल में जा रहे हैं इससे अंत ज्योति का साक्षात्कार होता है छाठ छठवा योग मुद्रा मूल बंध के साथ पदमाशन से बैठकर प्रथम दोनों नासिका पुटों से पूरक करके जालंधर बंध लगावे तत्पश्चात दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर बाएं हाथ से दाएं हाथ की और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़े शरीर का आगे झुकाकर पेट के अंदर एड़ियों को दबाते हुए सिर को जमीन पर लगा दे इस प्रकार यथाशक्ति कुंभक करने के पश्चात सिर को जमीन से उठाकर जालंधर बंध खोलकर दोनों नासिकाओं से रेचक करें। फल पेट के रोगों को दूर करने और कुंडलनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होती है सातवां साम्भवी मुद्रा मूल और उड्डियान बंध के साथ सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रूमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान जमाना सम्भवी मुद्रा कहलाती है आठवां तड़ागी मुद्रा तड़ाग तालाब के सदेश कोष्ठ को वायु से भरने को तड़ागी मुद्रा कहते हैं शवासन से चित्त लेटकर जिस नासिका का स्वर चल रहा हो उससे पूरक करके तालाब के समान पेट को फैला कर वायु से भर ले तत्पश्चात कुंभक करते हुए वायु को पेट में इस प्रकार हिलावे जिस प्रकार तालाब का जल हिलता है कुंभक के पश्चात सावधानी से वायु को शनई शनई रेचन कर दे इससे पेट के सर्व रोग समूल नाश हो जाते हैं नोवा विपरीत करणी मुद्रा शीर्षासन आसन, पहले जमीन पर मुलायम गोल लपेट लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उस पर अपने मस्तक को रखे फिर दोनों हाथों के तलों को मस्तक के पीछे लगाकर शरीर को उल्टा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दें थोड़े ही प्रयत्न से मूल और उड्डियान स्वयं लग जाता है यह मुद्रा पद्मासन के साथ भी की जा सकती है इसको ऊर्ध पद्मासन कहते हैं प्रारंभ में इसको दीवार के सहारे करने में आसानी होती है फल वीरक्षा मस्तिष्क नेत्र हृदय तथा जठराग्नि का बलवान होना प्राण की गति स्थिर और शांत होना कब्ज जुकाम दर्द आदि का दूर होना रक्त का शुद्ध होना और कफ के विकार का दूर होना दसवा वद्रोली मुद्रा मूल त्याग मूत्र त्याग के समय कई बार मूत्र को बलपूर्वक ऊपर की ओर आकर्षित करें। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान से देखें कि मूत्रधारा कितने नीचे से आकर्षित होकर लौटती है और पुनः उतरते समय कितना समय लगता है निरंतर अभ्यास से जब मूत्रधार 10-12 अंगुल नीचे से आकर्षित होकर खींची जा सके और उतारने में कुछ शक्ति लगाना पड़े तो समझना चाहिए कि बजरोली क्रिया क्रिया सिद्ध हो गई है तत्पश्चात क्रमशः जल दूध तेल अथवा घी शहद और अंत में पारा खींचने का अभ्यास करें। दूसरी विधि एक चौदह अंगुल रबर का कैथेटर, जो कि अंग्रेजी दवा खाने में मिल सकता है पानी में उबालकर लिंग छिद्र में प्रवेश करने का अभ्यास करें। यह अभ्यास एक अंगुल से प्रारंभ करके क्रमशः एक एक अंगुल बढ़ाता जाए जब बारह अंगुल प्रविष्ट होने लगे तो चौदह अंगुल लम्बी और लिंग के छिद्र अनुसार चौड़ी जस्ते की सलाई जो दो अंगुल मुड़ी हुई ऊपर को मुँह वाली हो जिससे कि लिंगेंद्रीय में प्रविष्ट कर सके ऊपर ऊपरयुक्त रबर के कैथेटर की रीति से लिंग छिद्र में प्रवेश करने का अभ्यास करें जब 12 अंगुल तक प्रविष्ट होने लगे तब 14 अंगुल लंबी लिंग के छिद्र अनुसार चौड़ी अंदर से पोली एक चांदी की सलाई बनवावे जो दो अंगुल टेढ़ी और ऊर्धमुखी हो इस टेढ़े भाग को लिंग छिद्र में प्रविष्ट करके दो अंगुल बाहर रहने दे फिर सुनार की धमनी के सजी धमनी से उस सलाई में लगातार फुटकार करें इस प्रकार लिंग मार्ग की अच्छी प्रकार शुद्धि हो जाने पर वायु को खींचने और छोड़ने का अभ्यास करें इस अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर लिंग छिद्र से उपरयुक्त रीति से जल तेल दूध शहद और पारे के खींचने का क्रमशः अभ्यास करें। कैथेटर और यंत्र इंद्रिय के छिद्र और उसके आकार के अनुसार होने चाहिए फल लिंगेंद्री के छिद्र की शुद्धि और अपान वायु पर अधिकार प्राप्त हो जाता है पथरी को तोड़कर निकालने में सहायता मिलती है इस मुद्रा का फल हठयोग के शास्त्र में अलौकिक सिद्धियाँ बतलाई गई है परंतु जरा सी असावधानी होने पर इंद्रिय छिद्र में विकार होने से भयंकर शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा स्त्री के रज खींचने की चेष्टा में ऊंचे से ऊंचे अभ्यासी के लिए भी आध्यात्मिक पतन होने की अधिक संभावना है इस प्रकार के बहुत से उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं इन मुद्राओं आदि को किसी अनुभवी की सहायता से करना चाहिए अन्यथा लाभ के स्थान में हानि पहुँचने की अधिक संभावना है ग्यारह उन्मुनी मुद्रा किसी सुख आसन से बैठकर कर आधी खुली हुई और आधी बंद आँखों से नासिका के अग्र भाग पर टकटकी लगाकर देखते रहना यह उन्मुनी मुद्रा कहलाती है इससे मन एकाग्र होता है काकी और भुजंगी मुद्रा का वर्णन पचासवें सूत्र के विशेष वक्तव्य में किया जाएगा